शिक्षा का आदर्श शिक्षा का उद्देश्य शरीर तथा मन मस्तिष्क और मांसपेशियाँ समान रूप से विकसित होनी चाहिए फौलादी शरीर हो और साथ ही तीक्ष्ण बुद्धि भी हो तो सारा संसार तुम्हारे समक्ष नतमस्तक हो जाएगा मैं जो चाहता हूँ वह है लोहे की नसें और फौलाद के स्नायु जिनके भीतर ऐसा मन निवास करता हो जो वज्र समान पदार्थ का बना हो बल पुरुषार्थ छात्रवीर्य और ब्रह्म मस्तिष्क को ऊँचे ऊँचे विचारों ऊँचे ऊँचे आदर्शों से भर लो और उन्हें दिन रात अपने मन से सामने जागृत रखो तो फिर उसी से महान कार्य होंगे अपवित्रता के बारे में कुछ भी मत कहना मन से कहते रहो हम शुद्ध और पवित्रता स्वरूप हैं हम लोग निकृष्ट हैं हम जन्मे हैं हम मरेंगे इन्हीं विचारों से हमने अपने आप को बिल्कुल अभिभूत कर डाला है और इसी कारण हम सर्वदा ही इस प्रकार भय से आतंकित बने रहते हैं जैसा भाव वैसा लाभ मेरा दृढ़ विश्वास है और मैं तुम लोगों से भी यह बात अच्छी तरह समझ लेने को कहता हूँ कि जो व्यक्ति स्वयं को दीनहीन या अयोग्य समझे हुए बैठा रहेगा उसके द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता वास्तव में यदि कोई दिन रात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 हम भला कुछ नहीं कैसे हो सकते हैं हम सब कुछ हैं हम सब कुछ कर सकते हैं और हमें सब कुछ करना ही होगा हमारे पूर्वजों के हृदय में यह आत्मविश्वास था इस आत्मविश्वास रूपी प्रेरणा शक्ति ने ही उन्हें सभ्यता की उच्च से उच्चतर सीढ़ी पर पहुंचाया था और अब यदि हमारी अवनति हुई हो हम में दोष आया हो तो मैं तुमसे सच कहता हूँ जिस दिन हमारे पूर्वजों ने अपना वह आत्मविश्वास गवाया, उसी दिन से हमारी यह अवनति यह दुरावस्था आरंभ हुई दीनहीन भाव फूक मारकर विदा कर दो सब अच्छा हो जाएगा नो निगेटिव ऑल पॉजिटिव अपर्मेटिव आई एम गॉड इज एंड एवरी थिंग इज इन मी आई विल मैनिफेस्ट हेल्थ प्योरिटी नॉलेज व्हाट एवर आई वॉन्ट जरा भी नास्ती भाव न नास्तिभा भाव न रहे सब अस्ति का बोधक हो यथा मैं हूँ ईश्वर है और सब कुछ मेरे भीतर है जो भी चाहिए स्वास्थ्य पवित्रता ज्ञान सब मैं अपने भीतर से अभिव्यक्त करूंगा जगत में इच्छा शक्ति ही अमोख शक्ति है प्रबल इच्छा शक्ति का अधिकारी व्यक्ति अपने चारों ओर एक ऐसी ज्योतिर्मय प्रभा फैला देता है कि दूसरे लोग स्वतः उस प्रभा से प्रभावित होकर उसके भाव से प्रेरित हो जाते हैं जैसे महापुरुष अवश्य ही प्रकट हुआ करते हैं और उसके पीछे भावना क्या है जब वे आविर्भूत होते हैं तब उनके विचार हम लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और हम में से कितने ही लोग उनके विचारों तथा भावों को अपनाकर शक्तिशाली बन जाते हैं संगठन ही शक्ति का मूल है अतः यदि भारत का भविष्य उज्ज्वल बनाना है तो इसका मूल रहस्य है संगठन शक्ति संग्रह और बिखरी हुई इच्छा शक्ति एकत्र करके उनका सम्मिलन कराना और इस समय मेरे चक्षुओं के समक्ष ऋग्वेद संहिता का वह अपूर्व मंत्र भाषित हो रहा है संग्छध्व संवद्वं समवोमनासी जानता देवाभागम यथापूर्वे संजाना उपास तुम सभी लोग एक मन हो जाओ सभी एक ही विचार के बन जाओ क्योंकि प्राचीन काल में एक मन होने के कारण ही देवगण यज्ञ भाव पाने में समर्थ हुए थे देवगण एक होने के कारण ही मनुष्यों के उपास्य हुए हैं ये यह एक हो जाना ही समाज गठन का रहस्य है